नन्ही चंचल जब अपनी मम्मी के साथ अपने मामा की शादी में गई तो उसने देखा एक अंकल बारी-बारी से सबका फोटो खींचे चले जा रहे हैं उसने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी इन अंकल के पास कोई काम नहीं है क्या ये तो बस सबका फोटो ही खींचे चले जा रहे हैं खींचे चले जा रहे हैं मम्मी ने बताया नहीं बेटा ये तो इनका काम है फोटो खींचने वाले को हम फोटोग्राफर बोलते हैं अच्छा मम्मी मुझे ना फोटोग्राफर अंकल से बात करनी है हां हां तुम करो बात मम्मी समझ गई कि अब फोटोग्राफर अंकल की तो सहमति आ गई क्योंकि चुलबुली चंचल के तो सवाल खत्म ही नहीं होते वो बेचारे थक जाएंगे इन सवालों के जवाब देते-देते जी बेटा मेरा नाम चंचल है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं पूछिए बेटा आप क्या जानना चाहती हैं आप ये फोटो क्यों खींच रहे हैं बेटा मैं ये फोटो इसलिए खींच रहा हूं कि जब कभी आपके मामा मामी इन फोटो को देखें तो इस पल को याद कर वो खुश हो जाएं हां मेरी भी जन्मदिन पे फोटो खींची गई थी और मैं उसको देख के बहुत खुश होती हूं हां बिल्कुल जब कभी आपके मामा मामी भी इन फोटो को एल्बम में देखेंगे तो वो भी ऐसे ही खुश होंगे तो आप आगे भी अपना एल्बम बनवाना चाहेंगी हां तो हम फोटो आपके लिए खींचेंगे और आपको हम एल्बम गिफ्ट करेंगे अंकल आप कोई और काम नहीं करते आप सिर्फ फोटो ही खींचते हैं मैं फोटोग्राफर हूं मेरा काम तो यही है अच्छा अंकल आप फोटो खींचते हैं इसलिए आपको सब फोटोग्राफर कहते हैं जी हां इसीलिए हमको फोटोग्राफर कहते हैं हम फोटो खींचते हैं और उनके लिए एल्बम बनाते हैं इसीलिए हमको फोटोग्राफर कहते हैं अच्छा अंकल एक बात और बताइए हां हां पूछो बेटा यहां पे तो इतनी ढेर सारी लाइट्स लगी हुई हैं फिर भी जब आप फोटो खींचते हैं तो आपके कैमरे में लाइट क्यों जलती है हां बेटा यहां पे बहुत सारी लाइट लगी है लेकिन ये लाइट फोटो खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है अच्छी फोटो खींचने के लिए बेटा हमारे कैमरे में भी लाइट लगी है जिसे हम फ्लैशलाइट कहते हैं अंकल ये फ्लैशलाइट किस लिए होती है फ्लैशलाइट बेटा इसलिए होती है जिससे फोटो साफ नजर आए लेकिन अंकल एक बात समझ नहीं आती है आपका इतना छोटा सा कैमरा है और इसमें इतने लोग कैसे आ जाएंगे बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा बेटा ये छोटा कैमरा है लेकिन इसमें लेंस लगा है जिससे हम ज़ूम इन और ज़ूम आउट करते हैं ज़ूम आउट जब हम करेंगे तो पिक्चर बड़ी और वाइड नजर आएगी और जब ज़ूम इन करेंगे तो जितना क्लोजअप लेना चाहेंगे उतनी फोटो आती है अंकल फिर से बताओ ना ज़ूम इन और ज़ूम आउट क्या होता है बेटा ज़ूम इन इसलिए होता है ताकि आपका अगर चेहरा अगर हमें नजदीक से दिखाना हो और सुंदर दिखाना हो तो उसके लिए हम ज़ूम इन करते हैं लेकिन जब आप मम्मी पापा के साथ खड़े हो अगर आपकी फोटो मम्मी पापा के साथ में लेनी है तब हम ज़ूम आउट करके आपकी फोटो लेते हैं इसीलिए कैमरे में जो लेंस होता है उसका काम ज़ूम इन ज़ूम आउट दोनों होता है अच्छा अंकल इसका मतलब इस छोटे से कैमरे में बहुत से लोगों को बंद किया जा सकता है बिल्कुल यही तो इस कैमरे का कमाल है तो आओ अब हम तुम्हारी एक फोटो खींच लेते हैं एक बार ही मुस्कुरा दो बहुत अच्छे तो इस बातचीत के बाद अब चंचल को पता लग गया कि फोटो कीचना भी एक काम है वो भी इतना आनंद भरा क्यों आनंद भरा? क्योंकि सब के बीच में ये फोटो ज बाद में खुशियां बाटती हैं हम सब बैठकर एल्बम देखते हैं, बनी हुई फिल्म देखते हैं और खुश होते हैं, है ना? चंचल की समझ में ये बात अच्छे से आ गए है।